कातिल कौन हो सकता है और वो इतनी बुरी तरीके से लोगों का मर्डर क्यों कर रहा है विक्रांत मनी मन सोचने लगा आज का टास्क पूरा हुआ आपका सक्सेस उसे चेक कर चुका था आज के दिन का टास्क पूरा हो चुका था और पिछले दिन उसे अदृश्य शक्ति द्वारा कोर्टवर्ड में हवा और आग दिया गया था जिसका मतलब पारिवारिक रिश्ते और दोस्ती से था हवा वाले कोडवर्ड का टास्क तो विक्रांत ने पूरा कर लिया था वो अपनी माँ से मिला था लेकिन दोस्ती वाला टास्क वो पूरा नहीं कर सका था इसीलिए उसका सक्सेस रेट मात्र 85 प्रतिशत ही रह गया था उसने तुरंत ही अपने टूल लिस्ट को चेक किया। उसमें एक नया टूल ऐड हो चुका था ये एक तरह का इनविजिबल ट्रैकर था जिसकी मदद से विक्रांत किसी चीज को आसानी ऐसी ढूंढ सकता था पहले भी विक्रांत को इस तरह के कई ट्रेकर मिल चुके हैं और इसकी मदद ऐसी वो कई केस सोल्व भी कर चुका है ऐसे में ये टूल उसके बहुत काम आ सकता है अब तक विक्रांत की लिस्ट में कई तरह के टूल आ चुके थे उसके पास दर्जनों तरह के टूल थे ऐसे में विक्रांत को हर टूल के बारे में याद रखना भी जरूरी था ताकि जरूरत पड़ने पर वो सही टूल का इस्तेमाल कर सके अभी विक्रांत को दो काम तुरंत करने थे पहला तो ये था कि उसे अगले दिन के लिए कोर्टवर्ड हासिल करना था और दूसरा ये था कि उसे अब सीरियस होकर केस की इन्वेस्टिगेशन करनी थी विक्रांत ने तुरंत ही अदृश्य शक्ति के नए कोर्टवर्ड को जानने की कोशिश की आज के लिए उसे कोटबर्ड में पहाड़ और आग मिला हुआ था फाइनली विक्रांत को जिस कोर्ड बोर्ड का इंतजार था अब वो हासिल हो चुका था अब विक्रांत को यकीन था कि वो केस में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस जरूर कर लेगा अब तक बाहर बारिश होनी शुरू हो गई थी बारिश के साथ तेज हवा भी चलने शुरू हो गई थी ऑफिस में लगे खिड़कियों के पल्ले खुलने बंद होने लग गए थे तीन दिन उठकर ऑफिस की सभी खिड़कियों को बंद कर दिया विक्रांत इस वक्त वाइट बोर्ड के सामने खड़ा था यहाँ पर कुल चार व्हाइट बोर्ड रखे हुए थे चारों के चार व्हाइट बोर्ड इन्फॉर्मेशन से भरे हुए थे इसमें तीन व्हाइट बोर्ड्स पर तो इस केस के अब तक के विक्टिम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नोट की गई थी बाकी के एक बोर्ड में लॉकर की डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी सात साल में कुल छह लोगों का मर्डर हुआ है यानी कि हर साल एक आदमी का मर्डर हो रहा है ये सातवां साल है इस हिसाब से इस साल भी एक आदमी का मर्डर होना चाहिए अभी तक मारे गए सभी छ विक्टिम्स अलग अलग जेंडर और एज ग्रुप के है किसी का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था सिर्फ मिस्टर और मिसेज मेहता ही ऐसे थे जो कि पति पत्नी थे इसलिए पुलिस के मुताबिक कातिल रैंडम लोगों को पकड़कर मार रहा है लेकिन जिस तरह से वो लोगों को मार रहा है वो बहुत ही एबनॉर्मल लग रहा है आखिर कोई किसी को इस तरह से कैसे मार सकता है ये नॉर्मल मर्डर केस तो लग ही नहीं रहा था या तो कतिल अपना बदला पूरा करने के लिए लोगों को मार रहा है या फिर वो किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त है तभी वो इस तरह से लोगों को मौत के घाट उतार रहा है लेकिन इस तरह से लोगों को मारकर उसकी डेड बॉडी को लॉकर में रखना ये किसी अकेले आदमी के बस का है कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मर्डर केस में एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं अकेला आदमी भला कैसे डेड बॉडी उठाकर लॉकर के भीतर रखेगा विक्रांत तो मन ही मन सोचने लगा पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड इस तरह के इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ था लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला था जिसके बेसिस पर पुलिस को कातल तक पहुंचने का कोई पुख्ता रास्ता मिल जाए बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दी गई थी उसमें भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं निकलकर सामने आ रही थी ऐसे में पुलिस के पास जांच करने का एक ही रास्ता बचा हुआ था ये लोग पिछले कुछ दिनों में मुंबई से गायब हुए लोगों की लिस्ट बनाकर उनके बारे में इन्फॉर्मेशन जुटाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें लग रहा था की कातिल गायब हुए लोगों में से किसी को अपना निशाना बनाने वाला है लेकिन एक और मर्डर होने का इंतजार करना कहाँ तक ठीक है कातिल तक पहुँचने के लिए कोई दूसरी तरकीब अपनानी होगी इस तरह से किसी की जान की कुर्बानी देकर कातिल को पकड़ना ठीक नहीं है विक्रांत मनी मन सोचने लगा और अगर कहीं कातिल को का मर्डर, के हो हो। तो मर्डर करे ही ना फिर फिर कैसे पकड़ेंगे उसको हम किसी की जान जाने का इंतजार नहीं कर सकते कैसे भी करके एक नया विक्टिम बनने से पहले हमें कतिल को सलाखों के पीछे पहुँचाना होगा विक्रांत ने मनी मन निश्चय किया ऋषि रंजन मेहता उम्र सतासठ साल फिर रेणुका अग्रवाल उम्र 33 साल जूतों की होलसेलर विक्रांत एक एक विक्टिम के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले रहा था उसे न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि उससे कुछ छूट रहा है कोई न कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो रही है इस केस का सबसे बड़ा क्लू इन्ही नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के बीच छुपा हुआ है जैसा हथ काटने वाले केस में हुआ था ठीक वैसा ही इसमें भी कुछ होने वाला है बस उसे ध्यान से देखने की जरुरत है पूरी रात बारिश होती रही और विक्रांत बिना एक पल सोए काम करता रहा वो रात भर केस को लेकर अपना एनालिसिस करता रहा सुबह की धूप उसके चेहरे पर आनी शुरू हो गई थी लेकिन विक्रांत के चेहरे पर थकान की एक भी रेखा नजर नहीं आ रही थी वो पूरी रात अलग अलग पहलुओं से केस के बारे में सोचता रहा हर एंगल से सोचने के बाद विक्रांत को अब यही आभास हो रहा था की ये केस भी हाथ काटने वाले केस की ही तरह बदले की भावना वाला है बदले के अलावा इस तरह से सीरियल मर्डर करने का कोई कारण समझ ही नहीं आ रहा था फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने भी सभी विक्टिम्स की डेड बॉडी की जांच करने के बाद बताया था कि सभी को भूख से तड़पा कर मारा गया है साथ ही सभी विक्टिम के शरीर के विभिन्न अंगों को भी क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई है ऐसा ही हाथ काटने वाले केस में भी हुआ था वहां पर भी विक्टिम्स के बॉडी पार्ट को ही निशाना बनाया गया था वो भी एक खास मकसद से लग रहा है इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ रहा होगा लेकिन ऐसा क्या हो सकता है विक्रांत अभी यह सोच ही रहा था कि अचानक से उसके दिमाग में एक और ख्याल आया ये सवाल विक्रांत के मन में पहले भी आ चुका था उसे याद है कि इस केस में अभी तक कुल सिर्फ एक विक्टिम को छोड़कर अन्य किसी के घर वाले डेड बॉडी लेने तक आने को तैयार नहीं थे ऐसा क्यों हुआ कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है इस बारे में पता लगाना जरूरी है आखिर किसी के परिजन डेड बॉडी लेने क्यों नहीं आये विक्रांत मन ही मन खुद से सवाल करने लगा